गीता, श्रीमद्भगवद्दीता भाष्य, अध्याय अठारा किंच अद्देन काम्य अग्निहोत्रादे अठायासदुख से तोल्यवादुष्ठायासदुखम पूर्वकुरी फल न तो कामियायासुख नस्तीदी फलम् प्रस्येत इसके सिवा दूसरा दोष यह भी है कि नित्य कर्म के परिश्रम की और काम्य अग्निहोत्रादि कर्मों के परिश्रम की, की समानता होने के कारण नित्य कर्म का परिश्रम ही पूर्वकृत पाप का फल है काम्य कर्मानुष्ठान का परिश्रम रूप दुख उसका फल नहीं है ऐसा मानने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है अतः वह काम्य कर्म का परिश्रम रूप दुःख भी पूर्वकृत पाप का ही फल माना जाएगा तथा चती उपपत्ते फलाश्रवणा तद्विधान्यथानुपत्ते नित्यानुष्ठानायास तद नित्यान दुखम पूर्वकृत दुरीत फलम अर्थापत्ति कल्पना अनुपन्ना ऐसा होने से नित्यकर्मों का फल नहीं बतलाया गया है और उनके अनुष्ठान का विधान किया गया है उस विधान की अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने के कारण नित्य कर्मों के अनुष्ठान से होने वाला दुख पूर्वकृत पापों का ही फल है इस प्रकार की जो अर्थापत्ति की कल्पना की गई थी उसका खंडन हो गया एवं विधान्यन्पत्ते है अनुष्ठानस दुख व्यतिरिक्त फलत्वात् नित्याम इस तरह प्रकारांतर से नित्य कर्मों के विधान की अनुपत्ति होने से और नित्य कर्मों का अनुष्ठान संबंधी परिश्रम रूप दुख के सिवा दूसरा फल होता है ऐसा अनुमान होने से भी यह पक्ष खंडित हो जाता है विरोधाच विरुद्धम च इदम उच्यते नित्यकर्मी अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मणः फलम भुज्यते अभ्युपगम्य माने एव उपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलम इति से कर्मणः फलभाव च विरुद्धम उच्य थे इसके सिवा ऐसा मानने में विरोध होने के कारण भी यह पक्ष कट जाता है नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए दूसरे कर्मों का फल भोगा जाता है ऐसा मान लेने से यह कहना होता है कि वह उपभोग ही नित्य कर्म का फल है और साथ ही यह प्रतिपादन करते जाते हो कि नित्य कर्म का फल नहीं है अतः तो यह कथन परस्पर विद्ध होता है काम्याग्नि कामयाग्निहोत्राद अनुष्ठी मगे नित्यम अपि अग्निहोत्रादी तंत्रेण एव काम्याग्नि काम्याहोत्रादी फल उचीर्ण शात तत्ंत्रात् इसके अतिरिक्त तुम्हारे मतानुसार काम्य अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करते हुए तंत्र से नित्य अग्निहोत्रादि भी उन्हीं के साथ अनुष्ठित हो जाते हैं अतः उस परिश्रम दुख, दुख भोग से ही काम्य अग्निहोत्रादि का फल भी क्षीण हो जाएगा क्योंकि वह उसके अधीन है अथ काम्यानिहोत्रादि फलम अन्य एवं स्वर्गादि अपि तदुनुष्ठायासदुखम अभी भिन्न प्रसज्येत नद अस्थि दृष्टविरोधा न ही काम्यास दुखा केवल नित्यानुष्ठाना विद्यते यदि ऐसा माने कि काम्य अग्निहोत्रादि का प्राप्ति रूप दूसरा ही फल होता है तो उनके अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख को भी नित्य कर्म के परिश्रम से भिन्न मानना आवश्यक होगा परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण यह नहीं हो सकता क्योंकि काम्य कर्मों के अनुष्ठान से होने वाले परिश्रम रूप दुख से केवल नित्य कर्म अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख का भेद नहीं है किंत अन्य अविहित अप्रतिषिधम च कर्म तत्काल फलम न तो शास्त्रचोित प्रसिद्धम वा तत्काल भवे यदि तदा अपि अभी अदृष्टफलशासने उद्यमो न स इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि जो कर्म न विहित हो और न प्रसिद्ध हो वही तत्काल फल देने वाला होता है शास्त्र विहित या कर्म तत्काल फल देने वाला नहीं होता यदि ऐसा होता तो स्वर्ग आदि लोकों का प्रतिपादन करने में और फलों के बतलाने में शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती होत्रा नाम एव कर्म स्वरूपा अग्निहोत्रादीनाव कर्मस्वरूपिशेषे अनुष्ठानस दुखमात्रेण उपक्षम काम्यार्गाफल अंगेति कर्तव्यता दयाधिके तु असति फल कामित्व इति न शक्य कल्पयुम कर्मत्व में किसी प्रकार का भेद न होने पर तथा अंग और इति कर्तव्यता आदि की कोई विशेषता न होने पर भी केवल नित्य अग्निहोत्रादि का फल तो अनुष्ठान जनित परिश्रम रूप दुख के उपभोग से क्षय हो जाता है और फलेक्षुक तात्र ता की अकता से काम्य अग्निहोत्रादी का स्वर्गादि महाफल होता है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती न तस्मा नृत्या अदृष्ट फलाभावः कदाचि अपि उपपद्यते। अतः अविद्या कर्मणो विद्या शुभ से अशुभ से क्षय कारण अशेषो न नित्य कर्मानुष्ठानम्। सूत्रांग नित्य कर्मों का अदृष्ट फल नहीं होता यह बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती इसलिए सिद्ध हुआ कि अविद्या अविद्यापूर्वक होने वाले सभी शुभ शुभा कर्मों का अशेषतः नाश करने वाला हेतु विद्या ज्ञान ही है नित्य कर्म का अनुठान नहीं अविद्या काम कामबीजम ही सर्वाम सर्वम एव कर्म तथा च उपादित अविद्व विषय कर्म विद्व विषय च सर्वकर्मसन्यास पूर्विका ज्ञाननिष्ठा क्योंकि सभी कर्म अविद्या और कामना मूलक है ऐसा ही हमने सिद्ध किया है कि ज्ञानी का विषय कर्म है और ज्ञानी का विषय सर्वकर्म संयासपूर्वक ज्ञान निष्ठा है उभौतौ न जानीतः वेदाविनाशिम्यम ज्ञान योगीन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना कर्म अज्ञा कर्मसंगीना इति गुणगुणु वर्तन मज्जें सर्वर्मा मनसा नैव संय ना किंचितित्को युगौ मनेत तत्व अर्थात अज्ञ कौमी उजानी वेदाविनाशिव निान सांख्या कर्मयोगेन योगिना अज्ञा कर्मसंगीना तत्वत् गुणागुणे वर्तन मात्र न सज्जते सर्वकर्मा मनसा सन्यास्यास्ते संयासते ना किंचित युक्तो युक्त मनेत इत्यादि वाक्यों के अर्थ से यही सिद्ध होता है कि अज्ञानी की मैं कर्म करता हूँ ऐसा मानता है ज्ञानी नहीं आक्षक्षो कर्म कारण आरूढ़स्थस कारण उदारह त्रय अपि अज्ञा ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम आरुवृक्ष के लिए कर्म कर्तव्य बतलाते हैं और आरूढ़ के लिए अर्थात योगस्थ पुरुष के लिए उपशम कर्तव्य बतलाया है तथा ऐसा भी कहा है कि तीनों प्रकार के अज्ञानी भक्त भी उदार हैं पर ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है ऐसा मैं मानता हूँ अज्ञा कर्मिणों गतागतम काम कामभंते माम चिंतनों मितुक्ता यथोक्त आत्मा आकाशकल्पमस उपासते कर्म करने वाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्युक्त होकर चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप आकाश के सदृश मुझ निष्पाप परमात्मा की उपासना क्या करते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामूपयांते अर्थात न कर्मिण अज्ञा उपयांति उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं इसी यह सिद्ध होता है कि कर्म करने वाले अज्ञानी भगवान को प्राप्त नहीं होते भगवत कर्म कारिणों ये युक्ततम अपि कर्मिण अज्ञा ते उत्तरोत्तर उत्तरोत्तरहीन फलत्यागा वसान साधना है भगवदर्थ कर्म करने वाले जो युक्ततम होने पर भी कर्मी होने के नाते अज्ञानी हैं वे चित्त समाधान से लेकर त्याग पर्यंत उत्तरोत्तर उत्तरोत्तरहीन बतलाए हुए साधनों से युक्त होते हैं अनिर्देशाक्षका अदेष्टा सर्वूता इत्यादि आ अध्याय उक्त क्षेत्राध्यायाद्य ध्याय यत्रे योग्य ज्ञान साधना तथा जो अनिर्देश्य अक्षर के उपासक हैं वे अवेष्टा सर्वभूता आदि से लेकर बारहवें अध्याय की समाप्ति पर्यंत बतलाए हुए साधनों से संपन्न और तेरहवें अध्याय से लेकर तीन अध्याय बतलाए हुए ज्ञान साधनों से भी युक्त होते हैं अधिष्ठानादि हेतुक सर्व कर्म पंचहेतुक सर्वकर्म संयासीना परस्याम ज्ञान निष्ठायाम वर्तमान भगवत तत्व तत्विदा कर्म परम हंस एवं लब्ध भग न भवति। भवति एव अने्षादी कर्मफल परमहंसपरिव्राजकानावत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्मशा इति कर्मीणसिना गीता गीताोक्त कर्तव्या कर्तव्यार्थस्य विभागः। है अतिष्ठादीपांच जिसके कारण है ऐसे समस्त कर्मों का जो संन्यास करने वाले हैं जो आत्मा के एकत्व और अकृतित्व को जानने वाले हैं जो ज्ञान की परानिष्ठा में स्थित हो गए हैं जो भगवत स्वरूप और आत्मा के एकत्व ज्ञान की शरण हो चुके हैं ऐसे भगवान के तत्व को जानने वाले परमहंस परिव्राजकों को इष्ट अनिष्ट और मिस्र ऐसा त्रिविध कर्म फल नहीं मिलता इनसे अन्य जो संन्यास न करने वाले कर्मपरायण अज्ञानी हैं उनको कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है यही गीता शास्त्र में कहे हुए कर्तव्य और अकर्तव्य का विभाग है